श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इक्यासी 25 मई अठारह सन्यासी का कठिन व्रत सन्यासी और लोक शिक्षा श्री राम कृष्ण गंगा के किनारे वाले गोल बरामदे में बैठे हुए हैं पास ही विजय भवनाथ मास्टर केदार आदि भक्त गण हैं श्री रामकृष्ण एक एक बार कह रहे हैं हा कृष्ण चैतन्य श्री राम कृष्ण विजय आदि भक्तों से घर में खूब राम नाम किया गया है कोई कहता था इसी से खूब रंग जमा भवनाथ तिस पर सन्यास की बात श्री राम कृष्ण आहा क्या भाव है यह कहकर श्री कृष्ण ने गौरांग पर एक गाना गाया गीत के समाप्त होने पर आपने विजय आदि भक्तों से कहा कीर्तन में बहुत ही अच्छा कहा है सन्यासी को नारी की ओर नजर भी उठाकर न देखना चाहिए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 अब चार आने भी मिल जाए तो न छोड़े परंतु मनुष्य परमहंस की अवस्था में बालक हो जाता है पाँच वर्ष के बालक को स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं होता फिर भी लोक शिक्षण के लिए परमहंस को सावधान रहना पड़ता है श्रीत केशव सेन कामनी कांचन के भीतर थे इसीलिए लोक शिक्षण में बाधा पड़ी थी श्री रामकृष्ण यही बात कह रहे हैं श्री रामकृष्ण ये केशव समझे विजय जी हाँ श्री इधर उधर दोनों की रक्षा के लिए बढ़ें इसीलिए विशेष कुछ न कर सके विजय चैतन्य देव ने नित्यानंद से कहा नित्यानंद अगर मैं संसार का त्याग न करूंगा तो लोगों का कल्याण ना होगा मुझे देखकर सब लोग संसार में रहना ही पसंद करेंगे कामली कांचन का त्याग करके श्री भगवान के पाद परमों में सम्पूर्ण मन समर्पित कर देने की चेष्टा फिर कोई ना करेगा श्री कृष्ण चैतन्य देव ने लोक शिक्षा के लिए ही संसार का त्याग किया था साधु सं को अपने कल्याण के लिए भी कामनी कांचन का त्याग करना चाहिए और निलिप्त होने पर भी लोक शिक्षा के लिए उसे अपने पास कामनी कांचन न रखना चाहिए संन्यासी सदगुरु उसे देखकर लोगों में चेतना आती है संध्या होने को है